युवकों के प्रति भारत का भविष्य विस्तृत कार्यप्रणाली के बारे में यही कहना है कि पीढ़ियों तक उसका अनुसरण करना होगा मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह एक सुझाव मात्र है जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि ये लड़ाई झगड़े बंद हो जाने चाहिए मुझे विशेष दुख इस बात पर होता है कि वर्तमान समय में भी जातियों के बीच में इतना मतभेद चलता रहता है इसका अंत हो जाना चाहिए यह दोनों ही पक्षों के लिए व्यर्थ है खासकर ब्राह्मणों के लिए क्योंकि इस तरह के एकाधिकार और विशेष दावों के दिन अब चले गए हर एक अभिजात वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन तंत्र की कब्र वह आप ही खोदे और वह जितना शीघ्र इसे कर सके उतना ही अच्छा है जितनी ही वह देर करेगा उतनी ही वह सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी उतनी ही भयंकर होगी अतः यह ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की चेष्टा करे यदि वह ऐसा करता है तभी वह ब्राह्मण है और जब तक ऐसा करता है तभी तक वह ब्राह्मण है अगर वह धन के चक्कर में पड़ा रहता है तो वह ब्राह्मण नहीं है इधर मुझे भी उचित है कि यथार्थ ब्राह्मणों की ही सहायता करो इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा पर यदि तुम अपात्र को दान दोगे तो उसका फल स्वर्ग न होकर उसके विपरीत होगा हमारे शास्त्रों का यही कथन है इस विषय में तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए यथार्थ ब्राह्मण वे ही हैं जो सांसारिक कोई कर्म नहीं करते सांसारिक कर्म दूसरी जातियों के लिए है ब्राह्मणों के लिए नहीं ब्राह्मणों से मेरा यह निवेदन है कि वे जो कुछ जानते हैं उसकी शिक्षा देकर और सदियों से उन्होंने जिस ज्ञान एवं संस्कृति का संचय किया है उसका प्रचार करके भारतीय जनता को उन्नत करने के लिए भरसक प्रयत्न करें। यथार्थ ब्राह्मणत्व तो क्या है इसका स्मरण करना भारतीय ब्राह्मणों का स्पष्ट कर्तव्य है मनु कहते हैं ब्राह्मणों को जो इतना सम्मान और विशेष अधिकार दिए जाते हैं इसका कारण यह है कि उनके पास धर्म का भंडार है ब्राह्मणों जायमानो ही पृथ्व्याम अधिजायते ईश्वर सर्वभूता धर्म को मनुस्मृति उन्हें वह भंडार खोलकर उनके रत्न संसार में बांट देने चाहिए यह सच है कि ब्राह्मणों ने ही पहले भारत की सब जातियों में धर्म का प्रचार किया और उन्होंने ही सबसे पहले उस समय तक कि दूसरी जातियों में त्याग के भाव का उनमें से नहीं हुआ था जीवन के सर्वोच्च सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा यह ब्राह्मणों का दोष नहीं कि वे उन्नति के मार्ग पर अन्य जातियों से आगे बढ़े दूसरी जातियों ने भी ब्राह्मणों की तरह समझने और करने की चेष्टा क्यों नहीं की क्यों उन्होंने सुस्त बैठे रहकर ब्राह्मणों को बाजी मार लेने दिया